महाभारत स्त्री पर्व द्वितीय द्वितीयोध्याय विदुर जी का राजा धृतराष्ट्र को समझाकर उनको शोक का त्याग करने के लिए कहना वे वाच तथोमृत वाक्यवीर वे द्रोह यदुवाच निबोध ती कहते हैं जन्मेजय। तदनंतर विदुर जी ने पुरुष प्रवर धृतराष्ट्र को अपने अमृत समान मधुर वचनों द्वारा आहलाद प्रदान करते हुए वहां जो कुछ कहा उसे सुनो राजन धारिया लोकेश्वरा पर गति विदुर विदुरजी बोले राजन आप धरती पर क्यों पड़े हैं उठकर बैठ जाइए और बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए लोकेश्वर समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति है सर्वेक्षता निश्चया पतनांता समुचया संयोगा विप्रयोगता मरणान्तम चीवित सारे संग्रहों का अंत उनके छह में ही है भौतिक उन्नतियों की का अंत पतन में ही है सारे संयोगों का अंत में ही है इसी प्रकार संपूर्ण जीवन का अंत मृत्यु में ही होने वाला है क्षत्रिय भरत नंदन क्षत्रियो मे जब सूरवीर और डरपोक दोनों को ही यमराज खींच ले जाते हैं तब वे क्षत्रिय लोग युद्ध क्यों न करते अयु्यम म्रियते युद्यम से जीवती कालम प्राप्य महाराज कच्चे वर्तते महाराज जो युद्ध नहीं करता वह भी मर जाता है और जो संग्राम में जूझता है वह भी जीवित बच जाता है काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता अभावादि भूतारी भाव मध्यान भारत अभाव तत्देव नाम जितने प्राणी हैं वे जन्म से पहले यहाँ व्यक्त नहीं थे वे बीच में ही व्यक्त होकर दिखाई देते हैं और अंत में पुनः उनका अभाव अव्यक्त रूप से अवस्थान हो जाएगा ऐसी अवस्था में उनके लिए रोने धोने की क्या आवश्यकता है न शोचन मृत मन्वे ते न शोचन मृत नोके किम अनुचती शोक करने वाला मनुष्य न तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है जब लोक की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है तब आप किस लिए शोक कर रहे हैं काल कर सद भूता सर्वाड़ी विवृधान्युतम न कालश प्रिय कशिन्तम कुरश्रेष्ठ काल नाना प्रकार के समस्त प्राणियों को खींच लेता है काल को न तो कोई प्रिय है और न उसके द्वेष का ही पात्र है यथा वायु तृणाग्राणी संवर्तयति सर्वश तथा कालव समे भूतानी भरत भर जैसे हवा तिनको को सब और उड़ाती और डालती रहती है उसी प्रकार समस्त प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते हैं एक साथ प्रयाता सर्वेशा तत्रगामीणाम यश काल प्रयात तत्रका तत्र का जो एक साथ संसार की यात्रा में आए हैं उन सबको एक दिन वहीं परलोक में जाना है उनमें से जिसका काल पहले उपस्थित हो गया वह आगे चला जाता है ऐसी दशा में किसी के लिए शोक क्या करना है न चाप्यता हतान युद्धे राजन राजस्त्रणि गे परमा गति राजन युद्ध में मारे गए इन वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए यदि आप शास्त्रों का प्रमाण मानते हैं तो वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त हुए हैं स्वाध्या तो सर्वे स्वाध्याय बंतों सर्वे चरितव्रता तत्रका वे सभी वीर वेदों का स्वाध्याय करने वाले थे सबने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था तथा वे सभी युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं अतः उनके लिए शोक करने की क्या बात है अदर्शना पतिता पुश्चा दर्श पुनस्ा दर्शन गता नये ते तब न थे, थे, थे का परिदेवनाम ये अदृश्य जगत से आए थे और पुनः अदृश्य जगत में ही चले गए हैं ये न तो आपके थे और न आप ही इनके हैं फिर यहाँ शोक करने का क्या कारण है हतोपि लभते स्वर्गम हथ्वाचा लभते यश उभयम डो बहुगुणम नाते निष्फार युद्ध में जो मारा जाता है वह स्वर्ग लोग प्राप्त कर लेता है और जो शत्रु को मारता है उसे यश की प्राप्ति होती है ये दोनों ही अवस्थाएं हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं तेजाम काम दुखान लोकान इंद्र संकल्प ये इंद्र सोते भवंते इंद्र उन वीरों के लिए इच्छानुसार भोग प्रदान करने वाले लोगों की व्यवस्था करेंगे वे सब के सब इंद्र के अतिथि होंगे नक्षिपो स्वर्गम जानते युद्ध में मारे गए सूर्य जितनी सुगमता से स्वर्गलोक में जाते हैं उतनी सुविधा से मनुष्य प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तपस्या और विद्या द्वारा भी नहीं जा सकते शरीराग्नि सुसूरा नाम सराहुति हुयमा सर से हुतेजस्विन सूरवीरों के शरीर रूपी अग्नियों में उन्होंने बाणों की आहुतियां दी है और उन तेजस्वी वीरों ने एक दूसरे की अग्नियों में होम किए जाने वाले बाणों को सहन किया है एवं राजचक्षवर्गम पंथान उत्तम न युद्धादीक क्षत्रियेह विद्य राजन इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्षत्रिय के लिए इस जगत में धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम मार्ग नहीं है क्षत्रिया परमा प्राप्ता न सोचा सर्व एवीन वे महा वीर महामनुष्टिवीर युद्ध में शोभा पाने वाले थे अतः उन्होंने अपनी कामनाओं के अनुरूप उत्तम लोक प्राप्त किए हैं उन सबके लिए शोक करना तो किसी प्रकार उचित ही नहीं है आप स्वयं ही अपने मन को सांत्वना देकर शोक का परित्याग कीजिए आज शोक से व्याकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए माता पितृ सहस्त्रि पुत्र दार संसार स्वारी कश्य क्रम साम कश्य भा भय हम लोगों ने बारंबार संसार में जन्म लेकर सहस्रों माता पिता तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के सुख का अनुभव किया है परंतु आज वे किसके हैं अथवा हम उनमें से किसके हैं शोक स्थान सहस्राणी स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम शोक के हजारो स्थान है और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं विद्वान पुरुष पर ही नहीं न कालोत्तम न बध्यस्थ क्वचित काल सर्व काल, काल प्रकर्षती काल का न किसी से प्रेम है और न किसी से द्वेष उसका कहीं उदासीन भाव भी नहीं है काल सभी को अपने पास खींच लेता है काल प्रति काल प्रजा काल सुपते सुगरती कालो ही दुर क्रमह काल ही प्राणियों को पकाता है काल ही प्रजाओं का संहार करता है और काल ही सबके सो जाने पर भी जागता रहता है काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है अनित्यम जवनम रूपम जीवित द्रव्य संचय आरोग्यम प्रियम रूप जवानी जीवन धन का संग्रह आरोग्य तथा प्रियजनों का एक साथ निवास ये सभी अनित्य है अतः विद्वान पुरुष इनमें कभी आसक्त न हो न जान पदीकम दुखम एक तो मरहसी अप्यभाव्य ताश्य न जो दुख सारे देश पर पड़ा है उसके लिए अकेले आपको ही शोक करना उचित नहीं है शोक करते करते कोई मर जाए तो भी उसका वह शोक दूर नहीं होता है असोचन प्रतिकुर्त यदि पश्चेत पराक्रम भय सज में तुख से चिंतन चिंतम भूयश्चा प्रवर्धते यदि अपने में पराक्रम देखे तो शोक न करते हुए शोक के कारण का निवारण करने की चेष्टा करें। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए चिंतन करने से दुख कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ जाता है अनिष्ट सम्रयोगा च विप्रयोगा प्रिय मानसा मानस मंद बुद्धि मनुष्य अप्रिय वस्तु का सहयोग और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मानसिक दुखों से दब होने लगते हैं न न ना सुखम च नापहती कार्या त्रिवर्गा ची ऐसे जो आप यह शोक कर रहे हैं यह न अर्थ का साधक है न धर्म का और न सुख का ही इसके द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य पद से तो भ्रष्ट होता ही है धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित हो जाता है अन्यम धनावस्था प्राप्त वैशेष कि असंतुष्टा प्रमुह संतोषम जाति पंडिता धन के भिन्न भिन्न अवस्था विशेष को पाकर असंतोषी मनुष्य तो मोहित हो जाते हैं परंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट ही रहते हैं प्रज्ञा दुख विज्ञान सामर्थ्यम नाबाल समता मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक दुःख को बुद्धि एवं विचार द्वारा और शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा दूर करे यही विज्ञान की शक्ति है उसे बालकों के समान अविवेकपूर्ण अविवेक नहीं करना चाहिए शयानम चातेष्ठंत ते चाति अनुधा धावत कर्म पूर्व कृतम नरम मनुष्य का पूर्व कर्म उसके सोने पर साथ ही सोता है उठने पर साथ ही उठता है और दौड़ने पर भी साथ ही साथ दौड़ता है य्याम यश्याम अवस्थायाम योती शुभा शुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम तत्पलम समुपास्य से मनुष्य जिन जिन अवस्था में जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है ये न शरीर न यद कर्म करो होती है तेन तेना शरीर तत्फलम समुपाशन जो जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है दूसरे जन्म व उसी उसी शरीर को उसका फल भोगता है आत्मशात्मन बंधु आत्म पुरात्म आत्मयशात्मन साक्षी कृतस्य आप कृतस्य मनुष्य आप ही अपना बंधु है आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने शुभ या अशुभ कर्म का साक्षी है शुभेन कर्मण सौ दुःखम पापेन कर्मणाम कृतम भवतर्वत नाकृत विद्यते शुभ कर्म से सुख मिलता है और पाप कर्म से दुख सर्वत किए हुए कर्म का ही फल प्राप्त होता है कहीं भी बिना किए का नहीं नहीं ही ज्ञान विरुद्धेशुम भव पाषु कर्मसुम मूलघातंते बुद्धिमंतों आप जैसे बुद्धिमान पुरुष अनेक विनाशकारी दोषों से युक्त तथा मूलभूत शरीर का भी नाश करने वाले बुद्धि विरुद्ध कर्मों में नहीं आसक्त होते हैं इस्ट्री इस्ट्री पर्वरी, पर्वरी, इस श्री महाभारत स्त्री पर्वि जल प्रदानिक पर्वि धृतराष्ट्र अभिषोक कर्णे द्वितीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ